भगवत गीता, भाष्य, श्य दसमोध्याय सप्तमे अध्याये भगवत तत्व विभूत च प्रकाशिता अथ चथ इदीम युषु भावु चिंतो भगवान्े ते तेते भावा वक्तव्याह वक्तव्या तत्व भगवत वक्तव्यम उत्तम अभी दुर्विज्ञेय एति अतः सातवें और नौवें अध्याय में भगवान के तत्व का और विभूतियों का वर्णन किया गया अब जिन जिन भावों में भगवान चिंतन किए जाने योग्य हैं उन उन भावों का वर्णन किया जाना चाहिए यद्यपि भगवान का तत्व पहले कहा गया है परंतु दुर्विज्ञ होने के कारण फिर भी उसका वर्णन होना चाहिए इसलिए श्री भगवान वाच श्री भगवान बोले भूये महाबाहो शृणु मे परम वचह यत्म प्रियमाणा वक्षा हित एव भूयं पुनः हे महाबाहो शृणु मे मदीय परम प्रकृष्ट नृतिशय वस्तुन प्रकाशक वचो वाख्यम यमें प्रियमाय मदचना प्रियसे अतिव अमृतम इव पीवन ततो वक्षा हितकामया काम्य हे महाबाहो फिर भी तुम मेरे परम उत्तम निरतिशय वस्तु को प्रकाशित करने वाले वाक्य सुन जो कि मैं तुझ प्रसन्न होने वाले के हित की इच्छा से कहूँगा मेरे वचनों को सुनकर तू अमृत पान करता हुआ सा अत्यंत प्रसन्न होता है इसीलिए मैं तुझसे यह परम वाक्य कहने लगा हूँ किमर्थम अहम वक्षा इति आह मैं ऐसा किस लिए कहता हूँ सो बतलाते हैं न मे विदु सुरगणा प्रभु न महर्षिय अहमादिर्देवा महर्षीणस न मे विदु न जानती सुरगणा ब्रह्मादय कि विदुह म प्रभु प्रभुशक्तियादिशय अथवा प्रभुव प्रभुवनम उत्पत्ति न अपि महर्षयो महर्षो भृग्वाद ब्रह्मादि देवता मेरे प्रभाव को यानी प्रभुत्व शक्ति को अथवा प्रभव यानी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते और भृगु आदि महर्षि भी मेरे प्रभाव को नहीं जानते कस्मा ते न विदुहतिच्य वे किस कारण से नहीं जानते सो कहते हैं अहम आदि ही कारण हीस्मा देवा महर्षीणसर्वप्र प्रकार क्योंकि देवों का और महर्षियों का सब प्रकार से मैं ही आदि मूल कारण हूँ किंच तथा यो च ममदीं चेतीलोकमहेश्वर असमूढ़ समर्थु सर्वपै प्रमुच्यते। यो माम अजम यस्माद् अहम् अनाद यस्माहद देवा च न मम्म आदि विद्य अत अहम अज अना अनादिव अजे हेतु तम मजं अनाद वेत्ती विजाती लोकमहेशर लोकाना महार तुय अज्ञानतकार्यवर्जित असमूढ़ सम्मोहवर्जिता समर्तु मनुष्यसु सर्वपै सर्व पाप मतपूर्वामतिपूर्वकृत प्रमुच्य प्रमोक्षते। क्योंकि मैं महर्षियों का और देवों का आदि कारण हूँ मेरा आदि दूसरा कोई नहीं है इसलिए मैं अजन्मा और अनादि हूँ अनादित्व तो ही जन्म रहित होने में कारण है इस प्रकार जो मुझे जन्म रहित अनादि और लोकों का महान इस पर अर्थात अज्ञान और उसके कार्य से रहित जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से अतीत चतुर्थ अवस्था युक्त जानता है वह इस प्रकार जानने वाला मनुष्यों में ज्ञानी है अर्थात मोह से रहित श्रेष्ठ पुरुष है और वह जानबूझ किए हुए या बिना जाने किए हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है इत च महेश्वरो लोकानाम इसलिए भी मैं लोकों का महान ईश्वर हूँ ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम शु सुखम दुखम भवो भावो भय चा भयमे च बुद्धि अंतकरण से बोधन सामर्थ्यम तद्वंत इति ही वदती सूक्ष्म सूक्ष्मतर आदि पदार्थों को समझने वाली अंतकरण की ज्ञान शक्ति का नाम बुद्धि है उससे युक्त मनुष्य को ही बुद्धिमान कहते हैं ज्ञानम आत्मादि पदार्था अवबोध असमोह प्रत्यु प्रत्युत्पन्नसु बोद्यु विवेकपूर्विका प्रवृत्ति क्षमा आकृष्टस्य, ताडितस्य वा आकड़ दृष्टस्य अविकृतचिता सत्यम च आत्मानुभवस्य परबुद्धि संक्रांतये तथा एव वाक उच्यते दमो ब्रह्मेन्द्रियो प्रथम सम अंतक सुखम आहलाद दुख सन्ताप्भव अभाव तद्विपर्य भयम च्रास अभयम एवं तद तद्विपरीतम् ज्ञान आत्मा आदि पदार्थों का बोध असमोह जानने योग्य पदार्थ प्राप्त होने पर उनमें विवेकपूर्वक प्रवृत्ति क्षमा किसी के द्वारा अपनी निंदा की जाने या जा ताड़ना दी जाने पर भी चित्त में विकार न होना सत्य देखने और सुनने से जिस प्रकार का अपने को अनुभव हुआ हो उसको दूसरे की बुद्धि में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार कही जाने वाली वाणी सत्य कहलाती है दम बाह्य इंद्रियों को वश में कर लेना सम अंतकरण की उपरति सुख आह्लाद दुख संताप भव उत्पत्ति अभव उत्पत्ति के विपरीत विनाश तथा भय त्रास और अभय उसके विपरीत जो निर्भयता है वह भी अहिंसा समता समतािस्तपोद यशोजी भावाभूता मतलब पृथ्वी अहिंसा अपीड़ा प्राणीना समता समचित्तता तुष्टि सचिता सतोष पर्याप्तबुद्धि लाभेशु तप इंद्रियम पूर्वक दानं यथा शक्ति संविभागः यशो धर्मनिमित्ता कृति ही अयस तो अधर्मनिमित्ता अकृति ही अहिंसा प्राणियों को किसी प्रकार पीड़ा न पहुंचाना समता चित्त का समभाव संतोष जो कुछ मिले उसी को यथेष्ट समझना तप इंद्रिय संयमपूर्वक शरीर को सुखाना दान अपनी शक्ति के अनुसार धन का विभाग करना दूसरों को बांटना यश धर्म के निमित्त से होने वाली कीर्ति अपयस अधर्म के निमित्त से होने वाली अपकीर्ति भवंती भावा यथोक्ता बुद्ध्यादयो भूताना एव एवश्वरा पृथक विधा नाना विधा स्वकर्मापेण इस प्रकार जो प्राणियों के अपने अपने कर्मों के अनुसार होने वाले बुद्धि आदि नाना प्रकार के भाव हैं वे सब मुझ ईश्वर से ही होते हैं किंच तथा महर्ष सूर्व चोरों मनता मद्भा बाता लोकइमा प्रजा महर्ष सप्तृग्वादय पूर्व अतीतकाल संबंधीन चर मनवः तथा इति प्रसिद्धा तेज भावना, मद्भा मद्गद्भावर्थ्यन उपेता मनसा मनसा एव उत्ता मैं जता उत्पन्ना यहाँ मनूना महर्षीण सृष्टि लोके इमा स्थावर जज भृगु आदि सप्त महर्षि, सहर्षि भृगुमरीचिअत्रिपुलस्थल क्रत और वशिष एसा महर्षि हैं। और पहले होने वाले चार मरु जिनका अतीत काल से संबंध है और जो सावर्ण इस नाम से पुराणों में प्रसिद्ध है ये सभी मुझमें भावना वाले ईश्वरी सामर्स्य से युक्त और मेरे द्वारा मन से उत्पन्न किए हुए हैं जिन मनु और महर्षियों की रची हुई ये चार चर और अचर रूप सब प्रजाएँ लोक में प्रसिद्ध है मनु चौदह हैं पर चार मनु नाम से प्रसिद्ध है सवर्णी धर्म सवर्णी दक्ष सवर्णी और सबर्णता मम यो वे तत्व सौ विकंपेन योगे युज्यते नात्र संशय एकता यथोक्ता विभूति विस्तर योगम च युक्ति आत्मनो घटनम अथवा योगेसाथ्यम सर्व्ञत्व योगजम् योग उच्यते मम मदीय योग वेत्ती तत्वतः तत्व इति एतत् मेरी इस ऊपर युक्त विभूति को अर्थात विस्तार को और योग युक्ति को अर्थात अपनी माइक घटना को अथवा योग से उत्पन्न हुई सर्वज्ञता रूप सामर्थ्य को जो कि योग शब्द से कही जाती है जो तत्व से यथार्थ जानता है सह अविकम अ प्रचलित योगेन सम्य दर्शनस्थैर्यक्षण युते संबध्यते न संशय न अस्थे संशय अस्त वह पुरुष पूर्ण ज्ञान की स्थिरता रूप निश्चल योग से युक्त हो जाता है इस विषय में कुछ भी संशय नहीं है